नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों आज हम लोग एक बैंक ऑफिसर की बात करने वाले हैं कैसे आप एक बैंक ऑफिसर बन सकते हैं तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बहुत ही सुंदर एक सफल बैंक अधिकारी की कहानी आपको सुनाते हैं साथियों रवि एक साधारण परिवार से था उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ जो है घर का काम संभालता थी घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी लेकिन सपने बड़े थे कॉलेज के दिनों में रवि ने तय कर लिया था कि वह बैंक अधिकारी बनेगा ताकि परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सके और समाज के लिए कुछ कर सके ग्रेजुएशन के बाद रवि ने बैंक की तैयारियां शुरू की दिन में वह ट्यूशन पढ़कर घर का खर्च चलाता था और रात को देर तक पढ़ाई करता कई बार सफलता असफलता मिली परीक्षा में नंबर कम आए लेकिन उन्हें इस बात को गौर नहीं किया और हार नहीं मानी पढ़ाई जारी रखी हर असफलता के बाद प्रयास करते ही सफलता मिल जाती थी और हर असफल प्रयास ने उसे और मजबूत बनाया आखिरकार वो दिन भी आया जब रवि का चयन प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में हो गया पहली पोस्टिंग एक ग्रामीण शाखा में हुई वहां उसने देखा कि लोग बैंक से डरते हैं और और कागजी काम को लेकर परेशान रहते रवि ने धैर्य रखा और मुस्कान के साथ सबकी मदद की किसानों को सही जानकारी दी लोन की जानकारी दी, महिलाओं को बचत योजनाओं से जोड़ा और बुजुर्गों को डिजिटल बैंकिंग सिखाई बस फिर क्या था धीरे धीरे बैंक लोगों का भरोसा स्थान बन गया रवि को एहसास हुआ कि बैंक अधिकारी बनना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा और जिम्मेदारी है उसकी सफलता आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है और गांव वालों के वो चेहता बन गए हैं तो चलिए बात करते हैं थोड़ी देर में बैंक अधिकारी कैसे बने आप सुनाए हैं जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी, हेल्दी और में बैंक अधिकारी कैसे बने इस विषय को लेकर हम आपसे आज जुड़ रहे हैं साथियों आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में जब युवा एक सुरक्षित सम्मानजनक और स्थायी करियर की तलाश में रहते हैं तब बैंक अधिकारी बैंक ऑफिसर का कार्य करने में करियर बनाने में सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक माना जाता है, बैंकिंग सेक्टर प्रदान करता है साथियों बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा विकास के अवसर और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर भी देता है भारत में बैंक अधिकारी बनने का सपना लाखों युवा देखते हैं क्योंकि ये करियर सरकारी नौकरी जैसी सुरक्षा और निजी क्षेत्र जैसे प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों का संतुलन प्रदान करता है साथियों बात करते हैं बैंक अधिकारी कौन होता है है ना बैंक अधिकारी वो पेशेवर होता है जो बैंकों के संचालन ग्राहक की सेवा वित्तीय लेन देन त्राण वितरण निवेश जोखिम प्रबंधन और प्रशासनिक कार्य को संभालता है बैंक अधिकारी बैंक की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं जो बैंक की नीतियों को जमीन पर लागू करते हैं बैंक अधिकारी की भूमिका केवल काउंटर पर बैठकर काम करने तक सीमित नहीं होती साथियों, बल्कि इसमें निर्णय लेना टीम का नेतृत्व करना ग्राहकों को मार्गदर्शन देना और बैंक की विश्वसनीयता बनाए रखने जैसे जिम्मेवारियां शामिल होती है तो आइए बात करते हैं इस विषय पर विस्तार से आप सुनाए हैं जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो एक है रचता सभी का अपने कर्म से है गिरा नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे साथियों हम लोग बैंक ऑफिसर के रूप में आज कैसे काम कर सकते हैं इस पर बातें कर रहे हैं इस करियर को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं इस पर बातें हो रही हैं भारत में देखिए बैंकिंग सेक्टर का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है बैंक न केवल पैसे के लेनदेन का माध्यम है बल्कि वे उद्योगों को प्राण देकर विकास में योगदान करते हैं कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं रोजगार सुजन में मदद करते हैं डिजिटल इंडिया और वित्तीय संवेशन को बढ़ावा देते हैं इसी कारण बैंक अधिकारी का पद राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा हुआ माना जाता है साथियों बैंक अधिकारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं और आज तो बैंक के वजह से इतने सारे जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आप देखते हैं लोगों को भी घर खरीदना आसान हो गया है फ्लैट्स वगैरह लेते हैं तो लोन पे लेते हैं तो ये सारी चीज़ें बैंक के बिना हो नहीं सकता बैंक के कारण लोगों को सुविधा मिल जाती है लोन मिल जाता है और वो अपने सुख के साधन और रोटी कपड़ा और मकान का साधन अच्छे से जुटा पाते हैं तो आइए बात करते हैं बैंक अधिकारी के प्रकार बैंकों में बैंक अधिकारी विभिन्न अलग-अलग पदों पर कार्य करते हैं सबसे पहला आता है प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ बैंक में अधिकारी स्तर की एंट्री पोस्ट दूसरा है परीक्षण के बाद स्थायी नियुक्ति होती है तीसरा आता है मैनेजमेंट और लीडरशिप की जिम्मेवारी दूसरा एक बैंक ऑफिसर होते हैं क्लर्क से पदोन्नति अधिकारी अनुभव के आधार पर अधिकारी बनते हैं बैंकिंग प्रक्रिया की गहरी समझ तीसरा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ जिसको कहते हैं आईटी ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर एचआर ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर लॉ ऑफिसर फिर आता है चौथा शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर पूरी शाखा की जिम्मेवारी स्टाफ बिजनेस और ग्राहक प्रबंधन तो ये सारी चीजें एक बैंक ऑफिसर की होती है तो अलग अलग चार सेक्टर हैं उसमें अलग अलग पोजीशंस भी होते हैं साथियों ये थी बैंक में किस तरह से आप काम कर सकते हैं उसके बारे में थी किस किस प्रकार के बैंक अधिकारी होते हैं उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी आइए आगे हम बात करेंगे योग्यता के बारे में कि बैंक अधिकारी बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है सबसे पहले आपको पढ़ाई किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए स्थानक दूसरा विषय कोई भी हो सकता है आर्ट कॉमर्स साइंस तीसरा आता है कुछ पदों के लिए विशेष डिग्री आवश्यक होती है जैसे एसओ के लिए आयुष सीमा आयु सीमा जो है सामान्यता बीस से तीस वर्ष है आरक्षित वर्गों वर्गों को वर्गो को नियम छूट मिल जाती है। अन्य आवश्यकताएं हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ बैंकिंग और वित्त में रुचि तो साथियों ये सारी चीजें आवश्यक है एक बैंक अधिकारी बनने के लिए आप सुनाए हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कते रहो जगमग जग मग करती शिव किरण धरा पर आ गई हर तरफ आनंद खुशिया इस धरती पर छा गई इस धरती पर छा गई चला रहा स्वर्ग बनाने को प्यारा बाबा आ गया फिर से स्वर्ग बनाने को प्यारा बाबा आ गया आ आ रहा, बाबा ला रहा, ला रहा, रहा। बाबा बाबा राम है मीठा आ रहा। मेरा बाबा ला रहा राम राज है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 शिकेश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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। है नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका बैंकिंग सेक्टर में कैसे आप आगे बढ़ते हैं। हैं इस पर बातें हो रही करियर बनाने के लिए एक बैंक ऑफिसर बनने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में बातें हो रही हैं। साथियों आइए पढ़ाई के बाद आपको कुछ परीक्षाओं का महत्व महत्वपूर्ण काम होता है तो बैंक अधिकारी बनने के लिए परीक्षाएं अवश्य होती हैं। कई लोग काम करते हुए परीक्षाएं देते हैं और कई लोग पहले से परीक्षाएं देकर डायरेक्ट अधिकारी भी बन जाते हैं। तो बैंक अधिकारी बनने की जो परीक्षाएं हैं सबसे पहला आता है आईबीपीएस बी पी एस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आई पीओ या आई पी एसओ एस एस दूसरा है एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई पी ओ तीसरा आता है आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर ग्रेड बी ऑफिसर आर असिस्टेंट ऑफिसर प्रमोशन तो ये सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके बाद फिर चयन प्रक्रिया शुरू होती है सिलेक्शन प्रोसेस साथियों शुरुआत में प्रारंभिक जो प्रिलिम्स होते हैं शुरुआती परीक्षा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसे होते हैं रीजनिंग एबिलिटी होती है इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है दूसरा है मुख्य परीक्षा मेन, जिसमें उन्नत गणित, डेटा फिर आता है जनरल अवेयरनेस बैंकिंग एंड इकोनॉमी में फिर आता है अंग्रेजी लेखन साथ ही उसके बाद आता है साक्षात्कार इंटरव्यू ये व्यक्तित्व आत्मविश्वास बैंकिंग ज्ञान करियर दृष्टि से किया जाता है तो ये सारी चीजें जो है आपको इन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। साथियों, बैंक अधिकारी के कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या होते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ग्राहकों के खातों का संचालन करना प्राण स्वीकृति और निगरानी निवेश योजनाओं की जानकारी देना जोखिम और अनुपालन प्रबंधन करना स्टाप का मार्गदर्शन करना बैंक की नीतियों का क्रियावन करना डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना, तो ये सारी एक बैंक अधिकारी के कार्य होते हैं, जिम्मेवारी होती है तो आप सुना हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम को साथियों बैंक अधिकारी के लिए आवश्यक जो स्किल्स है चलिए पढ़ाई हो गई परीक्षाएं पास की सिलेक्शन भी हो गया लेकिन आपको लंबे समय तक खुशहाल बैंकिंग ऑफिसर का आनंद लेना है तो ये स्किल्स आपके जीवन में होना जरूरी है एक बैंक में काम करने वालों के अंदर संचार कौशल, और स्टाफ से प्रभावी संवाद करना आना चाहिए दूसरा है विश्लेषणात्मक सोच प्राण जोखिम और निवेश का आकलन तीसरा नेतृत्व क्षमता टीम को प्रेरित करना चौथा निर्णय लेने की क्षमता तेज और सही निर्णय पांचवा ईमानदारी और नैतिकता बैंकिंग की आत्मा जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा लेते हैं बाद फिर बातें करते हैं आप सुन रहे हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में बैंक अधिकारी का कार्य जीवन संतुलन बैंक अधिकारी का जीवन अपेक्षाकृत अनुशासित होता है, कार्य के घंटे निश्चित होते हैं हालांकि लक्ष्य आधारित कार्यों में कभी कभी अतिरिक्त समय देना पड़ता है फिर भी ये करियर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जाना जाता है क्योंकि इसके टाइम होते हैं और इस टाइम पे लोग फिर निकल भी जाते घर पर लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बढ़ जाती हैं और आज के समय में आप देखेंगे आ, पूरा दिन बैंक जो है सर्विस देती है आप सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक आपको पूरा सर्विस मिलता है पहले ये चीजें नहीं थी लेकिन अभी बैंक ने ये सेवाएं शुरू की है और कुछ जगह पे दोनों टाइम आपको सर्विस देना पड़ता है सुबह दस से एक बजे तक या फिर शाम को 5 से 7 बजे तक ऐसी भी सर्विसेज बैंकिंग देती है तो आजकल डिपेंड करता है किस तरह का बैंक और वहां के लोगों की सुविधाएँ क्या है क्या कस्टमर रेगुलर आना पसंद करते हैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं तो वहां पर चीज़ें अलग हो जाती हैं बाकी आप गांव में हैं तो वहाँ पर टाइम टू टाइम खुलेगा और टाइम टू टाइम बंद चलिए बात बात करते हैं वेतन और और वेतन और और सुविधाओं पैकेजेस। शुरुआती की बात करें एक बैंक अधिकारी को 50 से रुपए महीना मिलता है। उसके बाद अतिरिक्त जो लाभ मिलता है वो डीए, डेली अलाउंस, डी ए ये भी हाउस रूम रेंट अलाउंस मेडिकल सुविधाएं पेंशन एनपीएस एलटीसी लोन में रियात सरकारी आवास ये सारी चीजें आपको अलाउंस के रूप में अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप है, सुन रहे हैं जीवन कौशल सुनते रहो माते रहो शुरू पर... नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफिसर के बारे में साथियों इस करियर में जैसे कि मैंने अतिरिक्त लाभ के बारे में बताया पे स्केल के बारे में बताया इसके साथ पदोन्नति और करियर ग्रोथ भी जुड़ा हुआ है बैंकिंग सेक्टर में करियर ग्रोथ स्पष्ट और सुनिश्चित होती है जैसे कि आप यो असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं उसके बाद मैनेजर फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर फिर आता है चीफ मैनेजर फिर आता है एजीएम, डीजीएम और जीएम। मेहनत ईमानदारी और सीखने की इच्छा आपको ऊंचाई तक ले जाती है बैंक अधिकारी बनने के फायदे क्या कह सकती हो ये अगर आपको मैं बताऊं, सामाजिक सम्मान आर्थिक सुरक्षा स्थाई नौकरी राष्ट्र सेवा का अवसर सीखने और आगे बढ़ने की संभावनाएं इसमें बहुत ज्यादा होती है चुनौतियाँ भी कुछ इस प्रकार से होती हैं साथियों कभी कभी कुछ बैंकों में टारगेट का दबाव बना रहता है अगर सरकारी नहीं है तो प्राइवेट बैंकों में ये ज़्यादातर देखा गया है इसके बाद ट्रांसफराइजेशन बहुत होते हैं स्थानांतरण होता है तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल लकड़ा पड़ता है इन सब के बाद सही दृष्टिकोण से ये चुनौतियाँ आपको मजबूत भी बनाती हैं और आपको संबल भी बनाती है साथियों बैंक अधिकारी बनने की तैयारियां कैसे करें इसके बारे में अगर मैं बात करूँ नियमित पढ़ाई करते रहें मॉक टेस्ट कराए करंट अफेयर्स पर पकड़ हो समय प्रबंधन का काम जरूर आपके अंदर हो सकारात्मक सोच रखिए तो आप बैंक अधिकारी बनने के लिए इस तरह की तैयारी करके रखिए तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा अच्छा बैंक अधिकारी का करियर केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि जिम्मेदारी एक पहचान और एक सेवा है यदि आप स्थिरता सम्मान और विकास की तलाश में हैं, तो बैंक अधिकारी बनना एक उत्कृष्ट विकल्प है यह करियर आपको न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि समाज और देश के विकास में भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित करता है साथियों अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो बैंक अधिकारी बनने का सपना जरूर साकार होता है साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए करियर को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे अगले हफ्ते तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो जी <laughs>